नई दिशाएं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ज्योतिबा फुले जिस तरह बंगाल में राजा राममोहन राय का नाम बच्चा-बच्चा जानता है उसी तरह महाराष्ट्र में हर बच्चे की जुबान पर ज्योतिबा फुले का नाम है उन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव डाली और विधवा विवाह तथा विधवाओं के पुनर्वास के लिए अथक प्रयास किए उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच-नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे के एक माली परिवार में हुआ पिता गोविंद राव अनपढ़ थे किंतु चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़े लिखे और समाज में आगे बढ़े लेकिन उन दिनों पुणे में कट्टरता व जातिवाद का बड़ा जोर था विद्या पाने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही था फिर भी उर्दू फारसी के शिक्षक गफ्फार बेग मुंशी और ईसाई पादरी लेजिट के सहयोग से ज्योतिबा की पढ़ाई लिखाई हुई ज्योतिबा का एक मित्र था सदाशिव बल्लाल गोवنده जो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का था दोनों के विचारों में बड़ी समानता थी दोनों दलितों और शोषितों में जागृति लाना चाहते थे एक बार ज्योतिबा अपने मित्र से मिलने अहमदनगर गए वहां उन्होंने एक अमेरिकन मिशनरी मिस् फरर द्वारा चलाई जा रही स्त्री पाठशाला देखी बस ज्योतिबा को जैसे अपनी राह मिल गई उन्होंने पुणे लौटकर निम्न जाति की स्त्रियों के लिए एक विद्यालय खोला कट्टरपंथियों ने इसका कड़ा विरोध आरंभ किया अरुणा साहब कुछ सुना आपने का गोविंद राव के पुत्र ज्योति ने स्त्रियों की एक पाठशाला खोली है वो उन्हें पढ़ाकर हमारे बराबर बैठाने का षड्यंत कर रहा है कुल करनी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुजूर स्त्री शिक्षा जाति और समाज के विरुद्ध है हम्म जयराम जी जी क्या बहुत सी स्त्रियां जाने लगी हैं उसकी पाठशाला में अभी तो शुरुआत हुई है धीरे-धीरे ये रोग सारे नगर में फैल जाएगा हुजूर शिवराम जी भला बताइए अगर स्त्री अपना गांव कस्बा या पति छोड़कर नौकरी या कामकाज के लिए जाती है तो इससे बड़ा पाप क्या होगा ठीक कह है रहे हैं कुल करनी जी फिर पढ़ लिख कर लड़कियां अपने बड़ों का सम्मान करेंगी भला शिवराम जी घर की लाज बाहर गई तो समझिए इज्जत भी गई अRNA साहब ज्योति को यह सब नहीं करने दिया जाना चाहिए हम सरकार सरकार क्या है मालकिन ने मुझे पांडू नाई के घर भेजा था उसकी घरवाली को लिवा लाने के लिए पालकिन के जोड़ों में दर्द है वे मालिश करवाना चाहती थी तो यह मुझे क्यों बता रहा है सरकार मैं पांडू के घर गया तो पता चला उसकी घरवाली पाठशाला गई है कहता था शाम को आ जाएगी देख लिया अपने अर्णा साहब अभी तो पार्ट चाला जाना शुरू हुआ है तो ये न करे हैं जब पढ़ लिख जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे धॉंडो जी फरकार जरा जाकर पांडू नाई को तो बुलाना अच्छा सा कर अभी � लीडी अभी स्त्रियां भी पाठशाला जाएंगी गौर कलजुग लीडी आना साहब पांडु नहीं आ गया अब पाई लागू सरकार मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना सरकार कौन पांडु जी सरकार अच्छा तेरे घर में सब ठीक-ठाक है सरकार आपकी कृपा है हमारी कृपा की तुझे अब क्या जरूरत थी तू तो अपनी घरवाली को पढ़ा लिखा कर उसे नौकरी करवाएगा घर बैठे आमदनी होगी अरे राम राम राम राम ये क्या कह रहे हैं सरकार जोरू से नौकरी करवाऊंगा अब जब उसे पढ़ा लिखा रहा है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ही ना अब <laughs> वो वो तो सरकार ज्योतिबाने पाठशाला खोली है ना हम गरीबों के लिए है तो मैंने सोचा मेरी घरवाली भी नाम लिखना सीख जाए अरे मूर्ख तू ज्योति की चाल कहां समझेगा वो तो तुम लोगों की औरतों को बहका रहा है ना ना ना ना, ना। कुल करनी भाऊ आप ठीक कह है रहे हैं इसकी समझ में यह बात नहीं आएगी अरे ज्योति ने उस ईसाई फिरंगी का स्कूल देखकर ही अपनी पाठशाला खोली है यह तो ईसाई बनाने का बहाना है अरे राम राम राम, राम। यह क्या कह रहे हैं आप लोग तो क्या शिवराम गलत कह रहे हैं अरे अभी चे तो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी तो आ गया समझ में जी सरकार जी पुणे के कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा की पाठशाला का तरह-तरह से विरोध किया कभी उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया कभी माली जाति के लोगों को उनके विरुद्ध भड़काया तो कभी निम्न जातियों के लोगों को डराया धमकाया फिर भी ज्योतिबा अपने संकल्प पर डटे रहे इस संघर्ष में उन्हें अपनी पत्नी सावित्री का पूरा सहयोग मिला देखिए आपके मित्र गोविंद ने हमारी पाठशाला के लिए कितनी पुस्तकें भेजी हैं देखो आ, अरे सावित्री जी ये किताबें लाया कौन गोविंद देव भाऊ का कोई आदमी आया था आज दोपहर तब आप घर में नहीं थे आ, अच्छा अच्छा अह हम सावित्री कई बार सोचता हूं गोवंदे और सदाशिव की सहायता और प्रेरणा के बिना मैं शायद यह पाठशाला नहीं चला पाता ऐसा क्यों कहते हैं ये सच्चे की ब्राह्मण होते हुए भी आपके मित्र आपके पुण्य कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं हम्म लेकिन आप में जो लगन है उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं ऐसा मित्र है मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है आपके हर काम में हाथ बटाना मेरा धर्म है कहिए तो क्या करना होगा इतने दिन हो गए पाठशाला खुले लेकिन मुझे कोई शिक्षिका नहीं मिल रही है आ, मैं चाहता हूं यह काम तुम संभालो मैं हां मैं कहां इतनी पढ़े लिखी हूं आ, आ, आपने बचपन में जो पढ़ाया है मैं तो बस उतना ही जानती हूं फिलहाल इतना ही काफी है इन निरक्षर महिलाओं के जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुरुआत तो कर ही सकती हो जैसा आप ठीक समझे मैं मैं पूरी लगन से काम करूंगी मुझे तुमसे यही आशा थी सावित्री घर वाली कहां रही अच्छा घर से बाहर आ गई अरे इसने तो सारी स्त्रियों की नाक कटा दी कहती है पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों का उद्धार होगा भला बताओ जो बात धर्म विरुद्ध है उससे उद्धार होगा या पतन आई विद्या की देवी सरस्वती तो स्वयं स्त्री है फिर स्त्रियों को विद्या ग्रहण करने से रोकेगी क्या अरी चुप चार अक्षर क्या पढ़ गई मुझे पढ़ाने चली है, है? मैंने यह बात धूप में सफेद नहीं किए हां तुम है? स्त्री होकर स्त्री शिक्षा का विरोध कर रही हो अरे जो बात मर्यादा के विपरीत हो मैं उसका विरोध जरूर करूंगी हां तुमने ठीक कहा आई आ! क्या हुआ <laughs> क्या हुआ साबितरी बाई ए किसने पत्थर मारा ओ हो हो कहीं चोट तो नहीं लगी सावित्री बाई लगी हो तो भी आपको क्या अरे अरे ये पत्थर-पत्थर मारना ठीक नहीं अरे जो कुछ कहना है मुंह से कहना आ। चाहिए विरोध प्रकट करने के सबके अपने-अपने ढंग है सो तो ठीक है परंतु तुम भी बिना बात जिद पर अड़ी हो जब तुम्हारी पाठशाला का इतना विरोध है तो बंद करो उसे जिससे स्त्रियां हमेशा अज्ञान के अंधकार में रहकर आप लोगों के अत्याचार सहती रहें सावित्री भाई ज़बान संभाल के बात करो वरना वरना एक सिरे पत्थर मारा ओ हो क्या अब समझ में आया हे ईश्वर इन क्षमा करना हि भटक गए हैं मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूं अरे चल चल आगे बढ़ कहीं और दो चार पत्थर पड़ गए तो यहीं ढेर हो जाएगी हां सावित्री और ज्योतिबा के लिए इस तरह की घटनाएं आम हो गई फिर भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं तब कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा के पिता गोविंद राव को भड़काना शुरू किया गोविंद राव और ज्योतिबा में अनबन हो गई और ज्योतिबा को सावित्री के साथ पिता का घर छोड़ना पड़ा पाठशाला बंद हो गई लेकिन उनके मित्र गोविंदे ने उनकी सहायता की और कुछ समय बाद पाठशाला फिर खुली दलितों को लगा कि उनका मसीहा लौट आया है धीरे-धीरे ज्योतिबा को सुधारवादी ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला और जन सहयोग भी उन्होंने तीन विद्यालय और खोले इन्हीं दिनों बंगाल के अग्रणी समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सक्रिय प्रयत्नों से 1856 में विधवा विवाह कानून पास हुआ ज्योतिबा को लगा कि स्त्री शिक्षा के साथ-साथ विधवाओं का विवाह करवाना बाल विवाह और अनमेल विवाह का विरोध करना भी एक सामाजिक दायित्व है वो दृढ़ संकल्प के साथ इस काम में जुट गए उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम भी खोला इन कार्यों में ज्योतिबा के मित्रों ने भी पूरी निष्ठा से भाग लिया उनमें से एक थे महादेव गोविंद रानडे एक दिन ज्योतिबा को पता चला कि रानडे पुनर्विवाह कर रहे हैं यह यह मैं क्या सुन रहा हूं महादेव आ, क्या बात है ज्योति तुम विवाह कर रहे हो हां मेरी पत्नी की मृत्यु को बहुत दिन हो गए हैं पिताजी कहते हैं सो तो ठीक है लेकिन मैंने सुना है तुम 11 वर्ष की बालिका से विवाह कर रहे हो अब क्या करूं लड़की के परिवार वाले पिताजी के सिर हो गए हैं लेकिन तुम्हारे विवेक को क्या हुआ तुमने कितने ही विधवा विवाह करवाए हैं क्या क्या तुम भी किसी विधवा स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे क्या कहते हो ज्योति पिताजी के रहते क्या यह संभव है यह दोहरे मापदंड मुझे पसंद नहीं कहते कुछ हो और करते कुछ और हो सच आज तुमने मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाई बड़ी पीड़ा पहुंचाई ज्योति पहुंचा। ज्योति ज्योति का सारा जीवन इन्हीं संघर्षों में बीत गया कभी उन्हें प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती और कभी उन्हें लगता जैसे सवेरा बहुत दूर है कट्टर पंथियों को जोतिबा के ये क्रांती कारी कारे बहुत चुपते। एक रात रोडे और धोंडी राम नाम के दो व्यक्तियों को उनकी हत्या करने के लिए भेजा गया। धोंडी राम, चलो, भीतर चलकर काम तमाम करते। लगता है कहरी मीन सोया हुआ है। आ ओ भाई आ जाओ अरे ये तो जागा हुआ है अरे मैं तो जागा हुआ हूं लेकिन तुम लोग कब जागोगे क्या मतलब अरे रूढ़िवादियों ने मुझे और मेरी स्त्री को किस-किस तरह से सताया है ये बात छिपी नहीं है फिर भी तुम लोग उनकी बातों में आकर निधि हत्या करने चले आए अपनी ज्योतिबा ज्योतिबा ये भी नहीं सोचा मेरा संघर्ष तुम ही लोगों के लिए है फिर भी यदि मुझे मार कर तुम्हें शांति मिले तो तो उठाओ तलवार उठाओ नहीं ज्योतिबा ज्योतिबा हमें हमें माफ कर दो ज्योतिबा हां ज्योतिबा हम लोगों के देश का भी में आ गए थे हाँ? आज से आप हमारे गुरु हैं हाँ? आप आप जो कहेंगे हम वही करेंगे वही करेंगे अच्छा तो तो कल से पाठशाला में पढ़ने आओ हाँ? तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी हां ज्योतिबा समझ जाऊंगा ज्योतिबा ऐसे खरे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे जिने ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया ज्योतिबा दलित क्रांति और सामाजिक सुधारों की वजह से मसीहा बन चुके थे 1888 में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया उन्हें दलितों का मुक्तिदाता स्त्री शिक्षा का जनक और नए भारत का निर्माता कहा गया बाद में हमारे संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर ने ज्योतिबा को अपना गुरु बताया ज्योतिबा फुले अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख क्षमा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार मंजू मेनी राम मेनी नीरज शर्मा अभय भार्गव सरोज भार्गव वीना होरा जैमिनी कुमार सुरेश शास्त्री के एस पवार मनोज भटनागर सुरेंद्र सेठी बी आर एल सक्सेना बी एल टंडन मंगतराम और मोहम्मद अयूब ध्वन्यांकन सतीश लाले तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम